परम योगी कबीर के इस पद का अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें अवधू गगन मंडल घर की जय अमृत झरय सदा सुख उपजय बंक नाल रस नालय मूल बांधी सर गगन समाना सुखमन यो तन लागी काम क्रोध दो भयापलीता भयापलिता जोगणी जागी मनवा जाय दरीबे बैठा मगन भया रसी लागा कहे कबीर संसा नाही शबद अनाहत बागा ये कबीर के वचन बड़े महत्वपूर्ण है अवधू गगन मंडल घर कीचे इसे समझ लें आकाश से फैला हुआ है। इस आकाश में सब कुछ है। इसी आकाश में पृथ्वीयां बनती हैं और लीन होती सूरज निर्मित होते हैं और विसर्जित होते हैं चांद तारे जन्मते हैं और खो जाते हैं। सारी सृष्टि आकाश में बनती है और मिटती है लेकिन आकाश न कभी बनता और न कभी मिटता सब दृश्य उठते हैं आकाश में सब रंग देखता है आकाश लेकिन किसी दृश्य से रंगता नहीं इंद्रधनुष भी बनते हैं बादल भी उठते हैं बिजलियां भी चमकती हैं लेकिन आकाश अछूता रह जाता है बिजली के चमक जाने के बाद कोई काली लकीर जली हुई रेखा नहीं छूट जाती आकाश पर बादल आते हैं चले जाते हैं आकाश जैसा था वैसा ही निर्मल बना रहता है बादल हो तो न हो तो ये सारी सृष्टि खो जाए ये सब वृक्ष पौधे पशु पक्षी लीन हो जाएं, होता है प्रलय में वैसा सब बीज में समा जाता है आकाश भर से शेष रह जाता है आकाश सदा शेष रहता है आकाश में सब घटता है फिर भी आकाश को कुछ भी नहीं घटता इसलिए आकाश साक्षी का प्रतीक है सब कुछ साक्षी के सामने घटता है लेकिन साक्षी में कुछ नहीं घटता दृश्य उठते हैं मिटते हैं नाटक बनता है बिखरता है तुम जाते हो फिल्म देखने घड़ी भर को भूल ही जाते हो अपने को खाली पर्दे पर धूप छाया का खेल चलता है लीन हो जाते हो याद इतनी ही रह जाती है कि क्या पर्दे पे चल रहा है अपनी याद नहीं रह जाती दृश्य सब कुछ हो जाते यहां तक कि लोग पर्दे को जानते हैं जब आए थे तो खाली था क्षण भर बाद भूल जाते ये भी भलीभांति उन्हें पता है कि सिर्फ धूप छाया की माया है कुछ है नहीं वहां लेकिन किसी की हत्या की जा रही है। और तुम्हें रोमांच हो आता कोई दिन दुखी पीड़ित मर रहा है और तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भर जाती भूल ही जाते हो ना कुछ प्रभाव करने लगता है नीलमणि बहुत गरीब आ गई दृश्य सच मालूम होने लगते हैं अगर चित्र में एक खतरनाक पहाड़ी कगार से कार तेजी से भाग रही हो और पुलिस के लोग पीछा कर रहे हो तो तुम भी संभल के बैठ जाते हो रीढ़ सीधी हो जाती खतरनाक स्थिति है सांस रुक जाती पलकें झपना बंद कर देती फिर पर्दा पर्दा हो जाता है खेल बंद हो गया इति आ गई उठ के तुम खड़े हो जाते हो घर लौट आते साक्षी पहले था, जब तुम प्रवेश किए थे साक्षी ही वापस लौटेगा जब तुम घर की तरफ आओगे बीच में खेल चला धूप छाया का वो जो पर्दे पर हो रहा है फिल्म के उससे ज्यादा नहीं है संसार फिल्म बड़ी है पर्दा बहुत विराट है तुम और छोर भी ना पा सकोगे दृश्य बहुत हैं अनगिनत हैं, संख्या का उपाय नहीं है लेकिन है सब धूप छाया का ही खेल उससे भिन्न कुछ भी नहीं हो रहा है एक ही चीज सत्य है वो तुम्हारा देखने वाला तत्व है वो आकाश है अबधु गगन मंडल घर खींचे उस आकाश को ही अपना घर बना लो उससे कम में तुम दुखी रहोगे उससे कम में तुम पीड़ित रहोगे उससे कम में तुम नरक में ही रहोगे क्योंकि अपने स्वभाव से कम में कोई कभी आनंदित नहीं हो सकता स्वभाव आनंद है तब तुम अपने घर लौट आए गगन मंडल घर कीजे और कहीं घर मत बनाना और सब घर सराय सिद्ध होंगे रात भर का पड़ाव हो सकता है सुबह उठ के चल पड़ना पड़ेगा और किसी संबंध को घर मत बनाना पत्नी हो पति हो बेटे हो बेटियां हो मित्र हो सब क्षण भर का मिलना राह पर चलते यात्रियों का अचानक हो गया संयोग नदी नाव संयोग फिर छूट जाएगा अनंत की यात्रा में बहुत बार न मालूम कितने घर तुमने बनाए उनका हिसाब लगाना मुश्किल है न मालूम कितने प्रेम के संबंध स्थापित किए उनकी संख्या नहीं कितने रोए, कितने हंसे, लेकिन सब पानी के बबूलों की तरह खो गए सब खो जाता है सिर्फ एक ही बचता है उस एक को ही कबीर कहते हैं अवधु उस एक को ही घर बना गगन मंडल घर कीजे और गगन कैसा है शून्य है गगन का अर्थ है परम शून्य था तभी तो सब मिट जाता है गगन नहीं मिटता शून्य कैसे मिटेगा जो मिटा ही हुआ है जो है ही नहीं वो कैसे मिटेगा शून्य को मिटाने का कोई उपाय नहीं इसलिए शून्य अस्तित्व का सार है वो शाश्वत है शून्य एकमात्र शाश्वत है सब बनेगा सब मिटेगा नाम रूप आते और जाते हैं शून्य बना रहता है इसलिए ज्ञानियों ने ब्रह्म की परिभाषा शून्य से की है शून्य है उसका रूप इसलिए उपनिषद कहते हैं नई थी, ने थी। वो कहते हैं ना ये आकार है उसका न वह आकार है उसका ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कह सकते हैं कि कोई आकार नहीं है उसका निराकार निराकार यानी शून्य बुद्ध ने तो परमात्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया क्योंकि उससे तुम्हें भ्रांति होती परमात्मा शब्द का उपयोग करते ही तुम्हें धनुष वर्ण लिए राम याद आते या बांसुरी बजाते कृष्ण याद आते हैं परमात्मा का नाम लेते ही कहीं तुम्हारे मन में रूप बनने लगता है आकार घना होने लगता है लाख कहो कि परमात्मा निराकार है लेकिन परमात्मा शब्द ही व्यक्तिवाची होने से रूप देने लगता है इसलिए बुद्ध ने परमात्मा का उपयोग ही नहीं किया बुद्ध ने तो कहा सिर्फ शून्य निर्वाण निर्वाण शब्द बड़ा मीठा है निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना जब दिया बुझ जाता है तो क्या शेष रह जाता है कहां जाती है ज्योति कहा खो जाती है ज्योति खोज ना पाओगे अब ज्योति शून्य में लीन हो गई तुम्हारा दिया जिस दिन बुझ जाएगा तुम्हारे दिए का अर्थ है भ्रांति का दिया तुम्हारे दिए का अर्थ है अहंकार का दिया तुम्हारे दिए का अर्थ है अंधकार का दिया जिस दिन बुझ जाएगा उस दिन शून्य शेष रह जाता है पीछे इस शून्यता का ही नाम आकाश है अवधू गगन मंडल घर कीजिए इसका अर्थ हुआ कि शून्य में बसो शून्य में रमो शून्य रमन एकमात्र ध्यान है जहां जहां रूप मिले वहां से अपने को हटा लो जहां जहां आकार मिले समझो कि बादल बना है खो जाएगा मैं तो वो हूं जो देख रहा है इतने शब्द भी भीतर मत बनाओ कि मैं तो वो हूं जो देख रहा है क्योंकि ये भी आकार है सिर्फ तुम देखने वाले ही रहो धीरे धीरे कोई शब्द ना उठेगा कोई विचार ना बनेगा घूगट उठ गया विचार की त्यो परत उतनी ही तो धुएं की लकीर है उतनी ही तो आड़ है आंख की किरकिरी आंख से गिर गई घूट के पटखोल तो हे पिया मिलेंगे लेकिन पिया शब्द से फिर भ्रांति हो सकती है जैसे कोई बैठा है वहां भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा करता नहीं वो शून्य ही प्यारा है क्योंकि शून्य के अतिरिक्त हर चीज से दुख मिलता है लिए शून्य को पिया कहा है वही एकमात्र प्रीतम क्योंकि उस शून्य में ही सुख झरता है शून्य के अतिरिक्त तो दुख ही दुख है अमृत झरे सदा सुख उपजे बंक नाली रस पीजे, एक बार शून्य में घर हो जाए अमृत झरे सदा सुख उपजे बंक नाली रस पीछे और फिर तो सुसुमना से पीते रहो उसकी अमृत धारक हो अनंत तक वो चुकती नहीं समय की कोई बाधा नहीं जब भी तुम शून्य हो जाओगे तभी तुम अचानक पाओगे कुछ झरने लगा भीतर कोई निर्झर सक्रिय हो गया अब तक जैसे स्रोत ढके थे पत्थरों से हट गए पत्थर झरना बहने लगा चल पड़ी सरिता सागर की तरह बूंद का अभियान शुरू हुआ सिंधु में खो जाने के लिए तत्क्षण अमृत झरने लगेगा अभी भी अनजाने भी कभी कभी तुम्हें जब सुख की थोड़ी बनक मिलती सुख की पायल थोड़ी सी बजती है तुम्हारे भीतर चाहे तुम्हारे जाने चाहे तुम्हारे अनजाने वो तभी बचती जब तुम किसी कारण संयोग वसात शून्य हो जाते सुबह तुम खड़े हो सूरज उगा और धक तुम्हारा हृदय क्षण भर को रुक गया उस सौंदर्य को देखकर क्षण भर को विचार की श्रृंखला टूट गई क्षण भर को विचार न रहे जरा सी संधि मिल गई सुनने को झर गया रस कहोगे तुम सूरज को देखने से सुख मिला वो तुम्हारी भ्रांति फिर तुम भूल गए तुम मूल कारण को ना समझ पाए सूरज के कारण सुख न मिला सूरज के कारण संयोग बना सूरज निमित्त हुआ कि क्षण भर को तुम रुक गए अवाक रह गए ऐसी घनी सौंदर्य की प्रती थी उगते सूरज में जागते प्रकाश में भागती रात्रि में सुबह के पक्षियों की गुनगुनाहट में क्षण को तुम खो गए तुम्हारा अहंकार लीन हो गया जरा सा द्वार खुला जरा सा पर्दा हटा घूंघट जरा सा हिला भीतर का शून्य क्षण भर को झलका उस शून्य के कारण ही सुख मिला लेकिन तुम कहोगे सूरज को देखने से सुख मिला गए तुम पर्वत पर पहाड़ों पर देखे हिम शिखर ढके अनंतकाल से बर्फ से चमकती उन पर सूरज की किरणें, जैसे सारा पर्वत स्वर्ण हो गया एक क्षण को हो गया सब कुछ स्तब्ध ऐसा कभी जाना न था ऐसा कभी देखा न था अनदेखा दे, देखा अनजाने से परिचय हुआ अपरिचित से मिलन होता है क्षण भर को सब रुक जाता क्योंकि मन संभालने में वक्त लेता परिचित को देख के मन नहीं रुकता जानता है कौन है अपरिचित को देखते मैं कश्मीर में था मेरे साथ जो मित्र थे वो वर्षों से प्रतीक्षा करते थे मेरे साथ कश्मीर जाने की रुके रहे थे नहीं गए थे वो बड़े आल्हादित थे डल झील पर हम रुके थे जिस हाउस बोट में थे उसका मालिक जब थोड़ा परिचित हो गया तो वो कहने लगा आखिरी दिन जब हम विदा होते थे उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कि एक ही आशा है बंबई देखनी आपकी कृपा हो जाए मुझे साथ ले चले बस दो चार दिन में ही तृप्त हो जाऊंगा लेकिन बिना बंबई देखे नहीं मारना है। डल झील सुनी बंबई के मित्र मेरे साथ थे वो बंबई से आए थे डल झील देखने वो नई थी वो उन्हें झकझोरती थी डल झील पर हाउस बोट वर्षों से संभालने वाला आदमी डील मुर्दा हो गई थी उसके लिए परिचित हो गई थी जो भी परिचित हो जाता है वो तुम्हें झकझोरता नहीं इसलिए तो जिस स्त्री पर तुम पहले दिन मोहित होते हो उस दिन लगता है स्वर्ग वर्षा उसी को विवाह के घर ले आते हो नरक घर आ जाता है स्वर्ग पता नहीं कहां खो जाता अपरिचित में ठिठक है अवाक हो जाता आदमी नए को देखकर तुम्हारा पुराना मन हिसाब नहीं लगा पाता इसलिए रुक जाता है उसे कभी जाना नहीं था पहली दफा जाना है अगली बार जब जानोगे तो मन के पास हिसाब होगा कि वही है पहले देखा था दोबारा डलझील देखोगे कुछ खास न रह जाएगा तीसरी बार देखोगे देखोगे ही नहीं मन कहेगा सब देखा हुआ है परचित, है अपरिचित क्षणों में कभी कभी शून्य झांकता है इसलिए कोई भी अपरिचित क्षण सुख की वर्षा कर जाता है लेकिन अनजान में पकड़े जाना चाहिए कभी संगीत को सुनकर धुन बन जाती है धुन ऐसी बन जाती है कि विचार रुक जाते क्योंकि विचार अगर रहेंगे तो धुन ना बंधेगी मैंने सुना है एक बड़ा संगीतज्ञ हुआ एक नवाब ने उसे लखनऊ में निमंत्रित किया था और उस संगीतज्ञ की बड़ी अजीब शर्तें थी उसकी एक शर्त तो यह थी कि जब मैं बजाऊं बजाऊ वीणा गाऊंगी तो कोई सिर न हिलाए अगर किसी ने सिर हिलाया तो उसका सिर काट दिया जाए उससे मुझे बाधा पड़ती लखनऊ के नवाब वैसे ही पागल वो राजी हो गया ना बाबू उसने कहा इसमें क्या इसमें क्या अड़चन सिर तो हम वैसे ही काटते रहते नगर में डूडी पीट दी कि जो भी आए सोच के आए पीछे पछताना ना हो सिर हिलाना सख्त मना है जो सिर हिलाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा सम्राट ने सिपाही नंगी तलवार लिए खड़े कर दिए लाखों लोग सुनने आया होते नहीं आए थोड़े से चुने लोग सुनने आए जो नहीं रोक सके अपने को जो जीवन को दांव पर लगाने को तैयार थे हजार पांच सौ लोग सुनने आए वो भी संभल के बैठे बिल्कुल योगियों की तरह सिद्धासन जमा लिया कि कहीं भूल चूक से हिल जाए संगीत के लिए ना हिले मक्खी आ जाए और से हिल जाए और ये नवाब पागल है फिर सिद्ध करना मुश्किल होगा कि हमने मक्खी के लिए हिलाया या कोई और कारण से हिल गया तो संभल के बैठे सांस रोक के बैठे नंगी तलवारें लिए नबाब ने आदमी चारों तरफ खड़े कर दिए भवन में नोट कर लिया जाए जिसका भी सिर हिले और बाद में काट दी जाए गर्दन सम्राट भी चकित हुआ संगीत शुरू हुआ थोड़ी देर में कुछ सिर हिलने लगे उसने सोचा था कोई हिलेगा ही नहीं कोई दस पंद्रह सिर हिलने लगे किसी गहरी व्यवस्था में असहा है संगीत पूरा हुआ वो बारह आदमी पकड़ लिए गए इसके पहले की नबाब उनकी गर्दन कटवाया संगीत तकने का रुको मैं इन्हीं की तलाश में था बांकी को विदा कर दो अब इन्हीं के लिए बचाऊंगा सम्राट ने कहा हम कुछ समझे नहीं और उन पागलों से पूछा कि ठीक तुम क्यों सिर हिलाए उन्होंने कहा कि हमने सिर हिलाया कहना उचित ना होगा हम थे ही नहीं सिर कब हिले हमें उसका पता नहीं धुन बंद गई विचार खो गए और विचार के साथ ही आपकी सूचना भी खो गई कि सिर काट दिए जाएंगे हम थे ही नहीं एक क्षण आया जब हम मिट गए और उस संगीतज्ञ का इन्हीं के लिए बजाऊंगा अब क्योंकि जो मिट नहीं सकते वो संगीत को समझ ही नहीं सकते क्योंकि संगीत में थोड़ी ही असली रहस्य मिटने में शून्य हो जाने में संगीत तो निमित्त है सारी धर्म की विधियां निमित्त उनमें धर्म नहीं है अगर निमित्त काम कर जाए तो वो तुम्हारे शून्य में छिपा है तो कभी आकस्मिक रूप से प्रेम के किसी क्षण में अचानक वर्षों का खोया मित्र तो रास्ते पे मिल जाए और विचार ठिटक जाए तो कैसा आह्लाद भर जाता है हृदय में चाहे आकस्मिक चाहे नियोजन से लेकिन जब भी तुम्हारे भीतर जरा सा झरोखा खुलता है और शून्य झांकता है तभी अमृत की धार शुरू हो जाती इसलिए मैं कहता हूं संभोग के क्षण में भी कभी अमृत की झार हो जाए, अमृत की धार शुरू हो जाती क्योंकि संभोग एक इलेक्ट्रिक शॉक है सारे शरीर संस्थान को एक भयंकर धक्का है वो धक्का अगर इतना हो कि तुम उस धक्के में क्षण भर को खो जाओ तो संभोग भी समाधि की झलक ले आता है मृत्यु में भी कभी कभी झलक मिल जाती शून्य की जैसे कि तुम बाहर से गिर पड़ो गिरते ही तुम तो मान ही लिए कि मर गए जैसे ही तुमने मान लिया कि मर गए विचार बंद हो जाते क्योंकि विचार तो जीवन का गोरख धंधा है जब मर ही गए तो अब क्या विचार करने का समय रहा किसके लिए विचार करना है व्यापार ही टूट जाता है संबंधी छूट गया है संसार से संसार से संबंध था विचार का पहाड़ से तुम गिर गए तुमने मान लिया कि मर गए क्षण भर की देर है कि नीचे दिखाई पड़ रही चट्टा टकराए और गए उस एक क्षण में अगर तुम बच जाओ ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ लोग पहाड़ों से गिर गए और बच गए संयोग बसात तो उन्होंने कहा हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख जाना क्योंकि उस क्षण में एक ही क्षण है छोटा सा पहाड़ से गिरने में और खाई में में देर कितनी लेकिन उस एक क्षण में विचार बंद हो गए शून्य का झरोखा खुल गया अमृत बरसा मृत्यु में भी अमृत बरस सकता है संगीत में भी संभोग में भी आकस्मिक सौंदर्य में आकस्मिक घटना में लेकिन कभी भी आनंद की अनुभूति हो कारण कुछ भी हो दिखाई पड़ते हो मूल कारण एक ही होता है कि शून्य की प्रतीति होती जो ये समझ जाता है वो फिर संयोगों की फिक्र नहीं करता वो सीधे शून्य की तलाश करता है वो क्यों पहाड़ से गिरने जाएगा वो तो बैठे बैठे शून्य में डूब सकता है एक बार ये समझ में आ गया कि शून्य से ही आती है रसधार तो फिर छोटे छोटे निमित्तों की कौन फिक्र करता है फिर सीधा ही डूब जाता है शून्य में वही तो योग है इसलिए मैं कहता हूं योग समस्त भोगियों का सार है ये तुम्हें कठिन लगेगा लेकिन भोगियों ने जो कण कण मात्र जाना है कभी कभी जिसकी झलक पाई है वर्षों जिसके लिए तड़फे और कभी छोटी सी रक्ति भर जिसका स्वाद पाया है भोगियों के समस्त भोग अनुभव का सार योग है तब योगियों ने जांच परख कर लिया और पूरा विज्ञान निर्मित कर लिया कि असली बात शून्य है और शून्य में तो सीधे जाया जा सकता है ये वाया मीडिया ये माध्यम इनकी कोई भी जरूरत नहीं इनमें व्यर्थी समय जाया करना पड़ता है इसलिए योगी सीधे शून्य की तलाश करने लगे अवधू गगन मंडल घर कीजय अमृत झरे सदा सुख उपजे सदा वही असली सुख की परिभाषा है जो कभी कभी वो सुख नहीं जो कभी कभी वो शांति नहीं जो कभी कभी वो तो रोग है उसमें एक तरह का ज्वर होगा तुम देखो लोगों को तुम सुख में भी उत्तेजित पाओगे उत्तेजना ज्वर है उत्तेजना सुखद नहीं है इसलिए अक्सर ऐसा होता है किसी को लॉटरी मिल गई हो वो मर गए इतने उत्तेजित हो गए सुख में लॉटरी के लिए वर्षों से राह देख रहे थे वो मिल गई सोचा ना था कभी कि मिलेगी कामना करते थे कि मिल जाए लेकिन जानते तो थे कि मिलने वाली नहीं ये अपने भाग्य में नहीं लेकिन मिल गई संभाल ना सके सुख को इतनी उत्तेजना हो गई कि हृदय ने धड़क नहीं बंद कर दिया विचार ही बंद होते तो ठीक था हृदय भी बंद हो गया खून की गति बढ़ गई ब्लड प्रेशर हो गया कि नसें फट गईं सुख मार डालता है तो तुम्हारा सुख बहुत सुख नहीं मालूम होता वो तो तुम्हें रत्ती-रत्ती मिलता है इसलिए तुम संभाल लेते रत्ती रत्ती जहर तुम खाते रहो रोज तो मरोगे नहीं मरोगे भी तो तीस चालीस साल लग जाएंगे रत्ती रत्ती आदमी सिगरेट पीता है वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बीस साल में जितनी आदमी सिगरेट पीता है अगर छह सिगरेट रोज पिए तो बीस साल में जितनी सिगरेट पिएगा उनका निकोटिन अगर इकट्ठा दे दिया जाए तो आदमी मर जाएगा लेकिन छह सिगरेट पीने से मरता नहीं रत्ती रत्ती, बल्कि अभ्यासी हो जाता है अभ्यास से इम्यून हो जाता है तो शुद्ध आदमी जिसने कभी सिगरेट ना पी हो उसको निकुटन दे दो तो जल्दी मर जाएगा जो अभ्यासी है हठयोग है एक तरह का सिगरेट पीना धुआं भीतर ले जाना बाहर लाना प्राणायाम धुए का जो अभ्यासी है वह ऐसे नहीं मरेगा तुम्हारा सुख रत्ती रत्ती जहर है और तुम्हारे हर सुख के पीछे दुख छिपा है तुम्हारा हर सुख दुख अपने साथ ही लाता है देर अबेर सुख जाएगा दुख प्रकट होगा तुम्हारा सुख सदा नहीं है जो सुख सदा है उसी को हमने आनंद कहा है सदा सुख उपजे दो सुखों के बीच में जब दुख नहीं रह जाता तब सदा सुख उपजता है तब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि सुख कब आया आना पता चलता है एक बार फिर जाने का तो पता ही नहीं होता धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो जाती सदा सुखी की कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि वो सुखी है तुम अगर बुद्ध से पूछो कि क्या आप सुखी हैं तो ये नहीं कह सकते कि मैं सुखी हूं क्योंकि मैं सुखी हूं ये तो उसी का बोध है जो दुखी भी होता है जैसे सदा स्वस्थ रहने वाले आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्वस्थ हूं ये तो बीमार को पता चलता है सदा जो स्वस्थ हो उसे स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता है सदा सुखी आदमी को सुख का भी पता नहीं चलता इसलिए तो बुद्ध नाचते हुए दिखाई नहीं पड़ते सुख इतना सदा है अब उसके लिए नाचना क्या वो तो स्वास्थ्य जैसा है बही रहा है वो तो स्वभाव में वो तो बरस ही रहा है उसके लिए नाचना क्या उसके लिए हंसना क्या उसके लिए शोरगुल क्या मचाना कि मैं सुखी हूं सुख जब सदा होता है तो शांति में रूपांतरित हो जाता है आनंद जब परिपूर्ण होता है तो शून्यवत हो जाता है पूरा घड़ा जैसे भर जाए और आवाज नहीं करता ऐसे ही पूरा सुख हो जाता है तो कोई आवाज नहीं करता अमृत झरे सदा सुख उपजे बंक नाली रस पीजे और पीते जाओ उसके रस को जितना पीना हो रस कभी चुकता नहीं पीने वाला थक जाए पिलाने वाला नहीं थकता मूल बांधी सरगन समाना सुखमन यौतन लागी ये जो महासुख की घटना घटती है योगी कैसे उसे घटाता है वो अपने भीतर क्या करता है वो किस भांति अपने को आकाश में डुबा देता है मूल बांधी सरगन समाना ये उसकी प्रक्रिया है जीवन ऊर्जा है शक्ति है लेकिन साधारणता तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अंततः काम वासना बन जाती काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे दिर धीरे काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति कामवासना बन जाती है जितने तुम शक्तिशाली होगे उतनी प्रगाढ़ कामवासना तुम में पैदा होगी इसलिए तो साधु डर जाते हैं तो भोजन कम करते हैं क्योंकि न भोजन लेंगे न शक्ति पैदा होगी न शक्ति पैदा होगी ना कामवासना उठेगी साधु अपने को सुखाने में लग जाते हैं साधु धीरे धीरे ऐसी कोशिश करते हैं कि इतना ही भोजन लें जितने से रोज दैनिक शरीर का काम चल जाए ऊर्जा बचे ना मगर यह कोई साधुता हुई ये तो नपुंसकता हुई ये कोई साधना हुई शक्ति ना बचे तो तुम्हारे ब्रह्मचरी का क्या अर्थ क्या मूल है कोई सार्थकता नहीं निर्बल के ब्रह्मचरी का क्या अर्थ है लाखों लोग निर्बलता को ब्रह्मचरी समझ लेते हैं, रुग्णता को स्वास्थ्य समझ लेते हैं, शरीर को गला लेते हैं ऊर्जा पैदा नहीं होती इसलिए काम केंद्र सूख जाता है तो वो सोचते हैं कि हम सिद्धावस्था को उपलब्ध हो गए उन्हें ठीक से भोजन दो एक सप्ताह के भीतर उनकी काम ऊर्जा फिर प्रवाहित होने लगेगी फिर वासना जगने लगेगी यह कोई छुटकारा ना हुआ यह तो धोखा हुआ यह आत्म प्रवंचना है कबीर जैसे ज्ञानी ऐसी साधुता को दो कौड़ी का भी नहीं मानते साधुता का अर्थ ऊर्जा को समाप्त करना नहीं है ऊर्जा को रूपांतरित करना है। ऊर्जा को नष्ट करना सुखाना नहीं है ऊर्जा की दिशा बदलनी वह जो नीचे की तरफ बहती है ऊपर की तरफ बहने लगे अधोगामी शक्ति ऊर्धव गमन की तरफ निकल जाए जो अभी जमीन की तरफ बहती है वो आकाश की तरफ उठने लगे जो अभी पानी की तरह है वो अग्नि की तरह हो जाए पानी नीचे की तरफ बहता है अग्नि सदा ऊपर की तरफ जाती है जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा आग्नेय हो जाएगी उसी दिन उसी दिन एक अनूठे ब्रह्मचरी का जन्म होगा जो निर्बलता से नहीं परम वीरी से पैदा होती है मूल बांधी वो जो मूलाधार चक्र है जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती उसे बांध लेना है उसे सिकोड़ लेना है इसलिए योग ने पतंजलि ने हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियां खोजी हैं मूल को बांधने की मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता है द्वार अवरुद्ध हो जाता है एक छोटा सा प्रयोग जब भी तुम्हारे मन में काम वास उठे तो करो तो धीरे धीरे तुम्हें राह साफ हो जाएगी जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना मन को पकड़ रही है तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ जोर से श्वास को बाहर फेंको उच्छ्वास, भीतर मत लो श्वास को क्योंकि जैसा ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकाती है जब तुम्हें कामवास ना पकड़े तब एक्जेल करो बाहर फेंको श्वास को नाभि को भीतर खींचो पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको जितनी फेंक सको धीरे दीर धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारा पेट और नाभी हो जाते हैं शून्य हो जाते हैं और जहां कहीं शून्य हो जाता है वहीं आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती शून्य खींचता है क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती शून्य को भरती है तुम नदी में पानी भर लेते हो घड़े में तुमने घड़ा भर के उठाया नहीं कि गड्ढा हो जाता है पानी में घड़े से तुमने पानी भर लिया उतना गड्ढा हो गया चारों तरफ से पानी दौड़ के उस गड्ढे को भर देता है तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूल आधार ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आके नाभि में उठ गई तुम पाओगे सारा तन मन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया एक ताजगी ये ताजगी वैसी ही होगी ठीक वैसा ही अनुभव तुम्हें होगा ताजगी का जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है जिससे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है एक रुग्ण दशा एक विषाद एक हारापन एक थकान तुम सो जाना चाहते हो बहुत से लोग संभोग का उपयोग केवल नींद के लिए ही करते हैं क्योंकि थक जाते हैं पश्चिम में डॉक्टर तो लोगों को सलाह देते हैं जिनको नींद नहीं आती कि संभोग उनके लिए उचित है संभोग कर लोगे थक जाओगे टूट जाओगे नींद अपने आप आ जाएगी लेकिन वो नींद कोई स्वस्थ नींद नहीं वो थकान की नींद है वो विश्राम नहीं है थकान है थकान और विश्राम में बड़ा फर्क है विश्राम में ऊर्जा पूरी आराम करती थकान में ऊर्जा नहीं होती हारे थके टूटे हुए तुम पड़ जाते हो संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होगा वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा एक प्रफुल्लता घेर लेगी ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ तुम ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा सौमनुष्यपूर्ण ज्यादा उत्फुल्ल सक्रिय अंथ के विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो ताजगी आ गई है इसलिए जो लोग भी मूल आधार से शक्ति सक, को सक्रिय कर लेते हैं उनकी नींद कम हो जाती है जरूरत नहीं रह जाती वे थोड़े घंटे सोके भी उतने ही ताजे हो जाते फिर तो दो घंटे भी सोके उतने ही ताजे हो जाते जितने ताजे तुम आठ घंटे सोके नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हारे शरीर को तो ऊर्जा को पैदा करना पड़ता है निर्मित करना पड़ता है भरना पड़ता है और बड़ा पागलपन है रोज शरीर भरता है रोज तुम उसे उलिझते हो यू ही उम्र तमाम होती है रोज भोजन लो शरीर को ऊर्जा से भरो फिर उसे उलीचो और फेंक दो ऊर्जा का ऊर्ध्गमन बड़ा अनूठा अनुभव है और पहला अनुभव होता है मूल आधार से नाभि की तरफ जब संक्रमण होता है यह मूल बंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो नाभि शून्य हो जाएगी ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ मूल बंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा वो द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से जब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती धक्का नहीं पड़ता द्वार बंद हो जाता मूल बांधी सर गगन समाना बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभी तक आ जाए शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभी में इकट्ठा करते जाओ जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाए असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है घड़े की नीचे का छेद बंद हो गया अब ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी घड़ा अपने आप भरता जाएगा एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभी के ऊपर ऊर्जा आ रही तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से अपलावित हुआ जा रहा है तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो लेकिन तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऊर्जा नहीं है तुम लाख कहो कि तुम प्रेम करते हो तुम प्रेम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेम तभी घटता है जब हृदय चक्र में ऊर्जा आती उसके पहले घटता नहीं तो तुम समझाते रहो अपने को कि तुम प्रेम करते हो लेकिन तुमने किसी को प्रेम नहीं किया ना अपनी पत्नी को ना अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा तुम अपने को प्रेम करते हो बाकी तुम किसी को प्रेम नहीं करते और वो भी बहुत कमजोर है वो भी कोई बड़ा गहरा नहीं है जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से तुम जहां भी उठोगे बैठोगे तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम्हें कुछ बदल गया है तुम अब वही नहीं हो तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है कि अशांत शांत हो जाता है कि तुम जहां छू देते हो जिसे छू देते हो उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह होगा ऊर्जा जब बढ़ेगी हृदय से कंठ में आएगी तब तुम्हारी वाणी में एक माधुरी आ जाएगा जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत एक सौंदर्य आ जाएगा तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा ऊर्जा कंठ पर आ गई उपनिषित्त के गीत तभी तो फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी बुद्ध के वचन तभी तो निशृत हुए होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी कुरान के वचन साधारण वचन है लेकिन जब मोहम्मद ने उन्हें कहा था तब उन वचनों में कुछ बात ही और थी तब वे किसी और ही लोक से आते थे तुम भी उनको दोहरा सकते हो लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जहां होगी उन शब्दों में वही गुणधर्म प्रविष्ट हो जाएगा अगर काम वासना से भरा हुआ आदमी कुरान को कितने ही तरन्नुम से गाए तो भी वो कव्वाली ही होगी वो कुरान हो नहीं सकता क्योंकि कुरान का संबंध शब्दों से थोड़ी है तुम्हारी जीवन ऊर्जा से है और अगर मोहम्मद का भी गाएं तो वो कुरान हो जाएगा उन शब्दों में भी नए भाव अविरूत हो जाएंगे नई कौपलें लग जाएंगी नए फूल लग जाएंगे कृष्ण ने गीता कही वो कंठ से आई ऊर्जा का की अभिव्यक्ति है अभिवंजना है कितने लोग गीता को कंठस्थ किए और कितने लोग रोज उसका पाठ करते रहते कितने हजारों पाठ कर चुके लेकिन अगर काम ऊर्जा मूलाधार से गिर रही है तो गीता तुम गाते रहो वो गीता तुम्हारी ही होगी भगवत गीता नहीं हो सकती भगवत गीता होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना जरूरी है ऊर्जा ऊपर उठती जाती एक घड़ी आती कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होता है तब तुम्हें पहली दफा दिखाई पड़ना शुरू होता है तुम अंधे नहीं होते उसके पहले तुम अंधे हो क्योंकि उसके पहले तुम्हें सिर्फ आकार दिखाई पड़ते हैं निराकार नहीं दिखाई पड़ता और वही असली में है सब आकारों में छिपा है निराकार आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते अन्यथा कोई आकार नहीं तुम कहां समाप्त होते हो कहां तुम्हारी सीमा है कहां तुम शुरू होते हो न कोई कहीं शुरू होता है न कोई कहीं समाप्त होता है सारा जगत संयुक्त है तुम झाड़ों से जुड़े हो पहाड़ों से जुड़े हो चांद तारों से जुड़े हो छोटा सा मकड़ी का जाला हिलाओ और अनंत आकाश के तारे भी कप जाते हैं क्योंकि सारा अस्तित्व एक है इसमें दो तो है नहीं कहीं लेकिन तुम्हें अनेक दिखाई पड़ता है अंधे हो आधार अंधा चक्र है इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते वो अंधी है उसके पास आंख बिल्कुल नहीं है आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आके प्रकट होती जब लहरें तीसरे नेत्र को छूने लगती तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आके टकराने लगती पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जगती इसलिए हमने इस देश में विचार की प्रक्रिया को फिलोसफी नहीं कहा हमने विचार की प्रक्रिया को दर्शन कहा फिलोसफी पश्चिम में दर्शन शास्त्र का नाम है हमने वो नाम पसंद ना किया क्योंकि फिलॉसफी तो पैदा हो जाती है मूल आधार में ऊर्जा हो तब भी लेकिन दर्शन पैदा नहीं होता और मूल आधार में भटके हुए अंधे कितना ही सोचें उनके सोचने का क्या मूल्य हो सकता है वो सोच के भी क्या सोच पाएंगे अंधा कितना ही प्रकाश के संबंध में विचार करे सिर के गणित बिठाए विश्लेषण करे मीमांसा में उतरे क्या क्या हल होगा अंधा जो भी कहेगा प्रकाश के संबंध में गलत होगा अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता प्रकाश तो बहुत दूर की बात है तुम शायद सोचते होगे कि अंधे को अंधेरा दिखाई पड़ता है तो तुम गलती में हो अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए अंधेरा भी आंख का ही अनुभव है तुम आंख बंद करते हो तुमको अंधेरा दिखाई पड़ता है क्योंकि आंख खोल के तुमको प्रकाश का अनुभव अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता अंधेरा और प्रकाश तो आंख के अनुभव है तो अंधे सोच सकते हैं और बड़े दर्शन शास्त्र खड़े कर सकते हैं अरिस्तोतल कांट, हीगल बटन रसल पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं है दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं ऊर्जा से है कपिल कणाथ बुद्ध महावीर शंकर नागार्जुन दार्शनिक है विचारक नहीं क्योंकि दार्शनिक होने का अर्थ है जिसकी ऊर्जा की लहरें तृतीय नेत्र के तट से टकराने लगी अब इसको दिखाई पड़ता है यह कोई सिद्धांत नहीं बनाता इसे जो दिखाई पड़ता है उसे सिद्धांत में बांधता है यह टटोलता नहीं अंधेरे में इसे जो दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में उतारता है ताकि अंधों तक शब्द पहुंचाया जा सके और जब तुम्हारे जीवन में आंख आती तब सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता सारा संसार माया हो जाता है सिर्फ परमात्मा सच होता है अभी माया सच है परमात्मा एकमात्र असत्य तो तुम लाख कहो कि हम मानते हैं लेकिन तुम जानते हो कि परमात्मा है नहीं मानोगे तुम कैसे है जिससे जाना नहीं उसे मानोगे कैसे जिससे देखा नहीं उसे तुम मानोगे कैसे भीतर तो संदेह बना ही रहता है पूज लेते हो मंदिर में जाके हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हो जरा गौर करना भीतर तुम संदेह के कीड़े को सरकता हुआ पाओगे लेकिन झुक जाते हो डर के कारण पता नहीं हो ही पीछे पछताना पड़े मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र मर रहा था मित्र एक मौलवी था पंडित था बड़ा लेकिन मरते वक्त उसे भी कठिनाई होने लगी क्योंकि पांडित मृत्यु में तो साथ देता नहीं वो डरा अब तक तो कहता रहा कि ईश्वर है यह है वो है सब सिद्धांत लेकिन अब उसे समझ में ना कि क्या करे मौत करीब आ गई क्षण भर की देरी है क्या होगा क्या ना होगा किसी ने कहा कि तो मुला नसुद्दीन को क्यों नहीं बुला लेते वो बड़ा ज्ञानी मरता क्या ना करता डूबते तिनके का सहारा ले लेते हैं। हो चलो बुला लो नसुद्दीन को संदेह तो था भरोसा तो था नहीं लेकिन कोई हर्जा नहीं नसुद्दीन आया और उसने कहा ठीक तुम प्रार्थना करो कि हे परमात्मा हे शैतान मुझे संभाल उसने कहा यह किस प्रकार की प्रार्थना है हे पर श्रुद्दीन ने कहा कि मरते वक्त खतरा लेना उचित नहीं पता नहीं परमात्मा हो या ना हो और पता नहीं शैतान ही हो तुम दोनों से ही प्रार्थना कर लो जो भी होगा सहायता करेगा इस घड़ी में किसी को नाराज करना ठीक नहीं भय के कारण पूजा चलती है श्रद्धा के कारण नहीं परमात्मा पर भरोसा तो तभी आता है जब ऊर्जा तीसरे नेत्र में प्रवेश करती है तुम देखने में समर्थ हो जाते हो तब तक परमात्मा एक झूठ है और माया सत्य है फिर सारी चीज बदल जाती परमात्मा सत्य हो जाता है संसार झूठ हो जाता है दर्शन की क्षमता विचार की क्षमता का नाम नहीं दर्शन की क्षमता देखने की क्षमता है वो साक्षात्कार है जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं उनका अपना अनुभव है अनुभूत शब्दों का क्या अर्थ है केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती मैंने सुना है एक छोटे से गांव में मैं ठहरा हुआ था और शहर से एक डॉक्टर आया था गांव के ग्रामीणों को समझाने के लिए परिवार नियोजन के संबंध में तो जिस घर में मैं ठहरा था उस घर के सामने के ही आंगन में ग्रामीण इकट्ठे हुए थे और डॉक्टर समझा रहा था मैं भी बैठा सुन रहा था परिवार नियोजन के संबंध में सब बातें उसने समझाई एक ग्रामीण ने खड़े होकर पूछा कि आप विवाहित हैं उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं अविवाहित हूं वो ग्रामीण हंसने लगा और, और भी हंसने लगे दूसरे ग्रामीण तो उस डॉक्टर ने पूछा मामला क्या है तो उस ग्रामीण ने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लेकिन जीवन में जिन चीजों का तुम्हें कोई स्वाद नहीं मिला है उनको भी तुमने मान रखा है और मानते मानते तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्वाद भी मिल गया है गुड़ कभी चखा नहीं गुड़ शब्द सुना है परमात्मा कभी चखा नहीं परमात्मा शब्द सुना है जल कभी पिया नहीं जल शब्द सुना है परमात्मा कभी पिया नहीं परमात्मा शब्द सोना है ऊर्जा जब तीसरी आंख पर प्रवेश करती तो अनुभव शुरू होता है और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता सत्य का बल होता है ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है किन्हीं वाह प्रमाणों के आधार पर नहीं ऐसे व्यक्ति के वचन को ही हम शास्त्र कहते ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं, जिसने जाना है जिसने जिया है जिसने परमात्मा को चखा है पिया है जिसने परमात्मा को पचाया है जो परमात्मा के साथ एक हो गया है फिर ऊर्जा और ऊपर जाती है सहस्त्रार को छूती है मूल बांधी सर गगन समाना सर यानी सहस्त्रार पहला सबसे नीचा केंद्र चक्र है मूल बंध मूलाधार और सबसे अंतिम चक्र है सहस्त्रार उसे हम सहस्त्रार कहते हैं आखिरी चक्र को क्योंकि वो ऐसा है जैसे सहस्र पखड़ियों वाला कमल हो बड़ा सुंदर है और जब खिलता है तो भीतर ऐसी ही प्रतिति होती है जैसे पूरा तो सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल हो गया पूरा तो खिल गया जब ऊर्जा टकराती है सहस्त्रार से तो उसकी पखड़ियां खिलने शुरू हो जाती सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्तित्व से आनंद का झरना बहने लगता है मीरा उसी क्षण नाचने लगती है पद घुंगरू बांध मेरा नाच उस क्षण चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह उन्मत्त होकर नाचने लगते मूल बांधी सर गगन समाना सुखमन यो तन लागी बड़ी अनूठी बात है ये सुखमन यौ तन लागी ऐसा सुख पैदा होता है कि आत्मा तो नाचती ही है आत्मा तो नाचेगी ही लेकिन नाच इतना गहन हो जाता है कि शरीर तक उस नाच में नाचने लगता है शरीर तक आनंदित हो जाता है जो कि जड़ है कबीर यह कह रहे हैं कि उस क्षण में चेतना तो नाचती ही है उसमें कुछ कहना नहीं लेकिन जड़ शरीर तक चेतना के साथ चेतन हो जैसा होकर नाचने लगता है चेतना तो प्रसन्न होती है रोआ रोआ शरीर का आनंदित हो उठता है आनंद की लहर ऐसी बहती है कि मुर्दा भी शरीर तो मुर्दा है वो भी नाचने लगता है तुम अभी शरीर के साथ बंधे बंधे खुद मुर्दा हो गए हो तब तब धारा उल्टी बहती है तुम्हारी चैतन्य की क्षमता के साथ मुर्दा शरीर भी नाचने लगता है जो तुमने सुना है कि उसकी कृपा से अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं गूंगे बोलने लगते हैं उसका तुम तो मतलब ना समझे होगे उसका यही मतलब है उस घड़ी में जो आदमी सदा का गंगा रहा हो वो भी बोल उठेगा इतनी बड़ी घटना घटती ऐसा उत्सव घटता है जो आदमी सदा का बहरा रहा हो वो भी सुनने लगेगा सारा तन जाग उठता है सारी नींद टूट जाती है आत्मा की ही नहीं जड़ शरीर तक में कंपन सुनाई पड़ते हैं संगीत वहां तक गुंजायमान होता है प्रतिध्वनि वहां भी सुनाई पड़ने लगती है मूल बांधी सर गगन समाना सुखमन यौतन दाधी काम क्रोध दो भय पलिता जहां जो गण जागी और ऐसी घड़ी में काम और क्रोध जैसे कि कोई बम लगा देता है उसमें पलीता लगाता है पलीते में आग लगती तो थोड़ी देर में बम फूट जाता है काम क्रोध दो भय पलीता जो गण जागी और उस आनंद की घड़ी में कहा काम कहा क्रोध अब तक जिनको शत्रुओं की तरह जाना था वो मित्र सिद्ध होते हैं। काम क्रोध दोनों ही उस परम विस्फोट में पलिता बन जाते उन दोनों का भी उपयोग हो जाता है उनकी आग भी काम में आ जाती है। और एक विस्फोट घटता एक एक्सप्लोजन मनवा जाई दरीबे बैठा मगन भया रसी लागा कह कबीर जे संसा नाई शब्द अनाहत बागा और अब अब मन को मंदिर में बिठाने की कोई जरूरत ना रही अब तो बाजार में भी बैठ जाए मनवा जाए दरीबे बैठा अब कोई चिंता ही नहीं हिमालय जाने की कोई जरूरत ना रही बाजार दरीबा में बैठ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब हर जगह हिमालय अब बाजार में भी कैलाश है अब घर में भी काबा है अब तो शरीर में ही बैकुंठ मनवा जाए दरीबा बैठा मगन भया रसी लागा और मन भी ऐसा मगन हो गया और रस से ऐसा संबंध जुड़ गया कि अब मन भी संदेह नहीं करता मन जिसका स्वभाव संदेह जब ऊर्जा सात में आखिरी चक्र को छूती है तो जो तुम्हारे शत्रु थे कल तक वो भी मित्र हो जाते हैं काम क्रोध काम में आ जाते हैं उनकी ऊर्जा उनकी अग्नि पलिता बन जाती है परम विस्फोट में तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं सब सार्थक है देर अबेर हर चीज का उपयोग होना कोई पत्थर यहां फेंके जाने योग्य नहीं सभी पत्थर मंदिर के निर्माण में काम आ जाएंगे इसलिए जल्दी मत करना फेंकने की और दुश्मनी मत करना परमात्मा ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं जिसका सदुपयोग ना हो यह हो सकता है आज तुम्हें कोई उपयोग न सूझे और आज तुम जिस पत्थर को फेंक दो कल तुम पछताओ और कल तुम्हें पीछे जाकर पता चले कि वही पत्थर तो मंदिर की मूर्ति बनने को था या वही पत्थर मंदिर का शिखर बनने को था कुछ भी फेंकना मत सब संभाल के रखना रक्ति भर में तुम में ऐसा नहीं है जो गलत हो सभी का उपयोग हो जाएगा यह हो सकता है कि आज गलत लगता हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बड़ी नीची है वहां कोई उपयोग ना हो जब ऊर्जा ऊपर जाएगी दृष्टि का विस्तार होगा आंखें खुलेंगी तब हजार उपयोग निकल आएंगे मन से भी अभी तो यही लगता है कि मन संदेह संदेह करता रहता है लेकिन कबीर कहते हैं फिर तो मगन भी ऐसे रस से भर के डूब जाता है ऐसे रस में डूब जाता है कहे कबीर जी संसा नहीं कि अब उसमें संदेह नहीं उठता संदेह तभी तक उठता था जब तक तुमने पाया न था तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि मन का संदेह भी मार्ग पर साथी है सहयोगी क्योंकि वो तुम्हें जगाया रखता है वो कहता अभी घड़ी नहीं आई मानने की अभी श्रद्धा का समय नहीं आया अभी अनुभव नहीं हुआ अभी मंजिल थोड़ी दूर और है वो तुम्हारे संदेह को जगाए रखता है और यात्रा को कायम रखता है लेकिन जब मंजिल आ जाती संदेह गिर जाता मन कहता अब श्रद्धा कर लो मन भी साथी है शत्रु तो कोई है ही नहीं ह कबीर जी संसा नाही सबद अनाहत बागा अब संदेह कैसे करे मन अब तो अनाहत का शब्द भीतर बांग देने लगा अब तो शब्द खुद बांग दे रहा है आधी रात थी तब मन संशय करता था कि सुबह होगी या ना होगी अब मुर्गे ने बांग दे दी सबद अनाहत बागा कबीर कहते हैं अब भीतर तो सत्य का शब्द ही बांग देने लगा खुद सत्य बांग देने लगा खुद परमात्मा बांग देने लगा अब मन की क्या औकात अब मन की क्या शंका की सामर्थ जगती है श्रद्धा तो दो तरह की श्रद्धाएं एक साधक की श्रद्धा जिसे वो संभाल संभाल के बिठाता है ताकि यात्रा हो सके संदेह बना ही रहता है लेकिन फिर भी वो यात्रा करता है क्योंकि संदेह अगर अति से हो जाए तो यात्रा बंद हो जाए संदेह अगर इतना हो जाए कि रोक ही दे यात्रा तो संदेह तो रहेगा ही श्रद्धा साधक की कि वो कहता है ठीक है तू भी रह लेकिन यात्रा मैं करूंगा श्रद्धा में बनाऊंगा चेष्टा करूंगा आधी रहेगी अधूरी रहेगी लेकिन जितनी है उतनी ही भली एक तो साधक की श्रद्धा है और एक सिद्ध की श्रद्धा है सिद्ध की श्रद्धा बड़ी और सिद्ध की श्रद्धा का अर्थ है संदेह जा चुका मगन भया मन रसी लागा कहे कबीर जी संसा ही, सबत अनाहत बागा बांध देने लगा परमात्मा भीतर सुबह आ गई ये सुबह बहुत दूर नहीं है रात तुम्हारी कितनी ही अंधेरी हो सुबह दूर नहीं है सच तो यह है रात जितनी अंधेरी हो सुबह उतने ही करीब पर्दा बड़ा जीना है घूंघट उठाने भर की बात है जगाओ भरोसे को खड़े हो जाओ अपने पैरों पर और समय मत गमाओ ऐसे भी बहुत समय गवाया जा चुका है और मंजिल बिल्कुल करीब है एक कदम और मंजिल करीब है और तुम अकारण ही दुख में परेशान हो तुम्हारी दशा ऐसी है जिससे कोई आदमी दुख स्वप्न में दबा हो खुद के ही हाथ छाती पे रखे और सपना लगता है कि पहाड़ के नीचे दबा है खुद का ही तकिया ऊपर रख लिया लगता है कि कोई पहलवान छाती पर कोई दारा सिंह बैठा हुआ है। चिल्लाता है चीखता है जितना घबराता है उतनी ही भीतर बेचैनी बढ़ती है और बेचैनी में आंख नहीं खुलती हाथ नहीं हिलते लगता है मरे मारे गए फिर दुख सपन टूट जाता है आदमी आंख खोलता है फिर अपने पे ही हंसता है कि तक ही आप ना ही रखे हैं दारा सिंह को नाहक दोस्त दे रहे थे हाथ अपने ही छाती पे बंधे सोचते थे पहाड़ के नीचे दबे कोई डरा ना रहा था कोई था ही नहीं अकेले ही थे अपना ही सपना अपने को ही खाए जा रहा था बस तुम्हारा ही सपना तुम्हारी माया है जागो दृश्य से दृष्टा में साक्षी में अवधू गगन मंडल घर आज इतना